पति जगबंदन गणपति जगबंदना गाये गणपति जगबंदना गाये गणपति जगबंदना शंकर सुना भवानी नंदना शंकर सुवन भवानी नंदन गाईये गणपति जगवंदन गाईये गणपति जगवंदना सिद्धि सदला गजा बदाना विनायक oh. सीधि सदना गजा बदाना विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक शंकर सुअन bhavani nandana gaiye ganpati jagavandana gaiye ganpati jagavandana ga ga आ आ आ आ माय गय गय गय ऐ बनपति नगरपति धन थैंक यू विक्रांत जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक अच्छा गीत सुनाकर कार्यक्रम को उत्साहित कर दिया <laughs> और मैं चाहूंगा की अभी सुरेंद्र सार्थक जी से हम लोग बातें करेंगे सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है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 मुझे शौक है मेरा गजल संग्रह है प्रकाशित हुआ है, और मैं क्षेत्रीय भाषा भाषा में में ब्रज में भी लिख लेता हूं। ये बहुत सारी बातें अपन करते रहेंगे मैं चार पंक्तियां शुरू में माँ वाणी के लिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा फर्ज है हम माँ वाणी के पुत्र हैं हमारी इच्छा है माँ वाणी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 वेदना गरीब की हो व्यक्त शब्द शब्द में माए सी भाव भंगे माए वक्ष में उतार दे कामना का दीप लेके देहरी पे आ गया हूँ कामना का दीप ले के देहरी पे आ गया हूँ का एक बार खोल आख लाल को निहार दे एक बार खोल आँख लाल को निहार दे मावाणी के लिए ये मेरी पूजा की पंक्तियां थी और जी जी जी।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 किसी के भी जीवन में यह स्थिति आ सकती है जब वो किंग कर तब हो जाता है कि किधर जाऊं कहा जाऊं क्या करू कहा जाऊ किधर जाऊ ये चिंता छोड़ देता हूँ हु. कहाँ जाऊ किधर जाऊ ये चिंता छोड़ देता हूँ मैं झरना हूँ मैं झरता हूँ तो पर्वत फोड़ देता हु, क्या बात है क्या बात है। कहा जाऊं किधर जाऊ ये चिंता छोड़ देता हूँ मैं झरना हूं मैं झरता हूँ तो पर्वत फोड़ देता हूँ और उड़ानों के नियम सीखे है मैंने अपने पुरखों से hmm. उड़ानों के नियम सीखे है मैंने अपने पुरखों से hmm. परों को जब भी फैलाता हवा को मोड़ देता <laughs> क्या बात है क्या बात है। परों को जब hmm. भी फैलाता हवा को मोड़ देता हूँ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 सुखों को जोड़ लेता हूँ बहुत बढ़िया गणित जीवन का मैंने इस तरह सीखा है कुछ यारो दुखों में भाग देता हूँ सुखों को जोड़ लेता हूँ और एक शेर देखना की नहीं पानी की गहराई कभी भी नाप कर देखी <laughs> नहीं पानी की गहराई कभी भी नाप कर देखी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 चीज को याद करिए तो उससे क्या होगा आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि क्या हमने भूला, भूल किया और क्या हमें याद रखना है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताया मुझे, मुझे लगता है हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक पढ़ाई का टिप कह सकता हूँ मैं टेक्निक कह सकता हूँ ये सीक्रेट ट्रिक है जिसे आपको अपनाना है अपने लाइफ में तो आप आगे बढ़ सकते तो आइए सुरेंद्र जी से फिर मैं जोड़ूंगा थोड़ी देर के बाद लेकिन अभी सुबोदीप सरकार से बात करते हैं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 हम चले के रस्ते पे हमसे भूल कद भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर हो होना जी धन्यवाद क्या बात है <laughs> बहुत सुंदर गाया <laughs> तो सुरेंद्र जी मैं चाहूंगा कि एक और कविता आप सुनाइए बैंक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 अगर भगवान मिल जाए कहें वरदान तुम मांगो प्रभु इस देश का वासी विवेकानंद हो जाए प्रभु इस देश का वासी विवेकानंद हो जाए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो मैं एक व्या, एक व्यंग रचना आप लोगों को सुना देता हूं अभी आ, भाई विक्रांत ने कहा कि लाइट नहीं थी लाइट आ जाएगी तो मैं आ जाऊंगा ये ये हमारे यहाँ तो रचना याद आ गई। आ गई गई इस पंक्ति से मैं उसी व्यंग रचना को सुना देता हूँ अर्ध रात्रि को खटखट -खट की आवाज आई अच्छा। अर्ध रात्रि को खटखट -खट की आवाज आई हमने डरते हुए पूछा कौन हो भाई कोई चोर डाकू अथवा भूत हमने डरते हुए पूछा कौन हो भाई कोई चोर डाकू अथवा भूत कड़कदार आवाज बोली दरवाजा खोल मरदूत हमने कहा माना हम आपके सामने बेबस हैं लाचार हैं आप हमारे माई बाप हैं सरकार हैं फिर भी अगर परिचय हो जाता कि आप कोई नागा हैं या अवधूत जहनातेदार उत्तर आया बकवास बंद कर हमें यमदूत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 <laughs> जैसे ही हमने नरक में किया प्रवेश दूर हो गए हमारे सारे कलेष क्या शानदार व्यवस्थाएं थी भाई साहब एकदम फाइन ना कहीं भीड़ ना कहीं लाइन क्या शानदार व्यवस्थाएं थी भाई साहब एकदम फाइन न कहीं भीड़ न कहीं लाइन सारे के सारे काउंटर खाली पड़े थे बेचारे कर्मचारी तो मुंह लटकाए खड़े थे अलग अलग देशों के <सथ> अलग अलग नर्क थे पर एक को छोड़कर सभी के बेड़े गर्क थे अलग अलग देशों के अलग अलग नर्क थे पर एक को छोड़कर सभी के बेड़े गर्क थे कुछ नर्कों के कर्मचारी तो हमारी तरह न कोई लूट स्पेशल ऑफर के तहत नरक की सजाओं में भारी छूट आइए <laughs> सर आइए ना कोई धोखाधड़ी ना कोई लूट स्पेशल ऑफर के तहत नरक की सजाओं में भारी छूट सिर्फ तीन सजाएं पाइए बाकी सजाओं के सर्टिफिकेट गिफ्ट में ले जाइए सिर्फ सिर्फ तीन सजाएं पाइए बाकी सजाओं के सर्टिफिकेट गिफ्ट में ले जाइए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 वैसे इन सजाओं में कोई खास दम नहीं है और आप ट्राई कर लें अन्य नर्कों की सजा भी इससे कुछ कम नहीं है आप ट्राई कर लें <laughs> अन्य नर्कों की सजा भी इससे कुछ कम नहीं है हमने कहा माना तुम्हारे नर्क को वीआईपी का दर्जा है पर अन्य नर्कों को देख लेने में क्या हर्जा है हर्जा है सही बात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 मन में कोई टेंशन हो तो हमें बताओ बोले सर भीड़ को देखकर मत घबराओ मन में कोई टेंशन हो तो हमें बताओ हमने अपना मन उनके सामने ऐसे खोला जैसे फिल्म लैंड में बाला कपड़े खोलती है कि यार सजा तो सभी में समान है फिर भी यहां भारत के नरक की तूती क्यों बोलती है दलाल बोला पहली बार नरक में आए हो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 ये भारत का नर्क है बेटा यहाँ एक बार लाइट चली जाए तो अगले दिन आती है और इतने में तो करंट लगाने की घड़ी भी निकल जाती है रही नौकदार कीलों के पलंग की बात तो वो तो सिर्फ कागजों में होते हैं हकीकत में तो उन पर डलत के गद्दे पड़े हैं जिन पर अपने नरक के कर्मचारी सोते हैं <laughs> कोड़ों का भय तो आपको हमारे नरक में बिल्कुल नहीं सताएगा क्योंकि हमारा कर्मचारी समय पे आएगा तभी तो कोड़े लगाएगा <laughs> कोड़ों का भय आपको हमारे नरक में बिल्कुल नहीं सताएगा हमारा कर्मचारी समय पे आएगा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 सजा तो सभी में समान है पर वास्तव में भारत महान है वास्तव में भारत महान है भारत में सुरेंद्र जी बहुत मजा आ गया बहुत बढ़िया सा आपने सुनाया और फिर से यादें ताजा हो गई हैं और विक्रांत राय जी कुछ सुनाइये इस खूबसूरत व्यंग के बीच में आप एक गुनगुनाइए जी बिल्कुल बिल्कुल जी आ, मैं एक सॉन्ग चूकी अभी हंसी का माहौल था तो थोड़ा माहौल चेंज होगा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 नैना नैना नैना नैना नैना के के के के के बात अदम कह दी रे मुसे नैना मिलई के छाप तिलक सब चीन ली रे मुसे नैना मिले ये दो नैना नैना मत खन में तो पिया मिलन के छाप तिलक सब छीन ली रे मुस नैना मिल के छाप तिलक सब छीन ली रे मुसनैना मिल के खुसरो निजाम के बलि बलि जा है, खुसरो निजाम के हा खुसरो निजाम के बलि बलि जा है, बात अदम कह दी रे मुस नैना मिली के छाप तिलक सब छी मिली रे ना बाजी प्रेम की जो खेली पीके संग बाजी प्रेम की जो मैं खेली पीके संग हि तो पिया मोरे और जीता तो पी के संग चापती लग, चापती लग, चापती लग, सब ली ैना मिलई के छाप तिलक सब ली रे बस नैना मिलई के से मु नै नै नै नै नैना नैना नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, तो नैना थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत मजा आ गया चलिए <laughs> जी आपकी जी जी के साथ साथ ये गाना बड़ा मजा दे दिया हमें व्यंग जो, जो हैं आप सुनाइए <laughs> उसके बाद सुबोधीप को भी हम सुनेंगे <laughs> अच्छा बिल्कुल अच्छा, जी जी मैं एक व्यंग और सुना देता हूँ एक मैंने बेटियों के लिए भ्रूण हत्या रोकने के लिए एक व्यंग लिखा अच्छा, और अच्छा। व्यंग का मेरा एक अभियान है ये भ्रूण हत्या के हम्म क्या बात है बहुत जैसे ही थके हारे कोमल सिंह ने टांगों पर डाली रजाई जैसे ही थके हारे कोमल सिंह ने टांगों पर डाली रजाई पत्नी कान के पास आकर फुसफुसाई, फुसाई पत्नी कान के पास आकर फुसफुसाई, सुनो जी आज मैं बहुत खुश हूँ सुनो जी आज मैं बहुत खुश हूँ यूं समझिए मत वाली हूँ बताते हुए शर्म आती है पर मैं दोबारा माँ बनने वाली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 इसलिए कहता हूँ प्रिय लिंग परीक्षण करो प्रथम संतान लड़की है ये भी अगर लड़की हो तो फौरन छुटकारा पालो इसलिए कहता हूँ प्रिय भ्रूण परीक्षण करा लो प्रथम संतान लड़की है ये भी अगर लड़की हो तो फौरन छुटकारा पालो mm. तो पा पत्नी समझ गई ये सलाह नहीं फैसला है mm. पत्नी समझ गई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 जोरों को जीवन देता है मधुवन खुशबू देता है सूरज ना बन पाई तो भूलके दीपक जलता चल फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल सच की राहों पे चलता चल जीना उसका जीना है जोरो जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जो आरोक जीवन देता है मधुवन खुशबू देता है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत सुबहदीप थैंक यू सो मच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 ऊंचा है बाकी बातें छोटी हैं सब धर्म के पीछे कट्टर हैं बस ये ही एक ही गड़बड़ है इस धर्म ने सत्यानाश किया है ये ही आफत की जड़ है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 जी स्वागत कि जब जाबाज सरफिरा सैनिक सीमाओं पर जाता है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 खुद से हारा हूँ मां एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मां मायरे मायरे मायरे तुझ बिन मैं तो अधूरा रहा मायरे मायरे रूठी मेरी परछान मेरा खया माय तेरी चून रिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माए तेरी चून रिया लहराए रंग तेरी का रंग तेरी जीत का रंग तेरी का है लाई लाई लाई रंग तेरी प्रीतिका रंग तेरी जीत का माए तेरी चून रिया लहराए जब जब मुझ पे है उठा सवा मैं तेरी चूनरिया लहद मायरे मायरे मायरे मायरे मायरे कुछ बिन मैं तो अधूरा रहा मायरे मायरे रे तुझ बिन रूठी मेरी परछाई मेरा खया मैं तेरी चून रिया लहरा जीना जीना रे उड़ा गुला मैं तेरी चून रिया थैंक यू बहुत सुंदर विक्रांत राय बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया धन्यवाद आपके लिए ये चंद तालियां और सुरिंदर जी जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें आप मैं एक मैसेज आपता हूँ दोपहरी राह में लाकर के ज्वाला छोड़ देती है दोपहरी राह में लाकर के ज्वाला छोड़ देती है गरीबी बेजुबा पैरों पर पे छाला छोड़ देती है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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं मंगल कामनाएं करते हैं आप सभी ही रहे, रहे, ऐसे ही खुश रहें मस्त रहें और मंचों पर विराजमान होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहें के साथ फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनी सा सबके मन को भाती है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर बड़ाए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 बातें मुलाकात